विवेकानंद साहित्य भारतीय आध्यात्मिक चिंताधारा आधुनिक बौद्ध कहते हैं कि पंचेंद्रियों के अनुभव के बाहर जो कुछ हुआ है उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं और मानव को स्वतंत्र सत्ता मानना भ्रममूलक है इसके विरुद्ध विज्ञानवादियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति एक स्वतंत्र सत्ता है और मानसिक विज्ञान चेतन के बाहर बाहर संसार का कोई अस्तित्व नहीं पर समस्या का सही हल तो यह है कि प्रकृति स्वतंत्रता और परतंत्रता का वास्तविक और विज्ञानवाद का एक सम्मिश्रण है हमारे मन और शरीर बाह्य जगत पर निर्भर है और इस बाह्य जगत के साथ उनके संबंध के अनुरूप इस निर्भरता में हेर फेर हुआ करता है किंतु अंतस्थ आत्मा तो मुक्त है उसी प्रकार जैसे ईश्वर मुक्त है और शरीर तथा मन की विकासावस्था के अनुसार वह उनकी क्रियाओं को न्यूनाधिक मात्रा में परिचालित कर सकती है मृत्यु केवल दशा का परिवर्तन है मृत्यु के बाद हम इसी विश्व में रहते हैं और पहले जिन नियमों से शासित होते थे उन्हीं उन्ही से शास कर जिन्होंने सौंदर्य एवं ज्ञान के विकास की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया है वे उस विश्व सेना के अग्ररक्षक मात्र हैं जो पीछे से उनका अनुसरण कर रही है श्रेष्ठतम की आत्मा निकृष्टत की आत्मा से संबद्ध है और वह अनंत पूर्णता अव्यक्त भाव से रूप में में सभी विद्यमान है। हमें केवल आशावादी दृष्टि का संवर्धन करके सभी में स्थित शुभ को देखना सीखना चाहिए यदि हम बैठकर केवल अपने शरीर और मन के दोषों या कमियों पर ही रोते कलपते रहे तो उससे क्या लाभ होगा प्रतिकूल परिस्थितियों को वीरता पूर्वक पराभूत करने में ही आत्मोन्नति की कुंजी है आध्यात्मिक उन्नति के नियमों का आत्मसात करना ही जीवन का उद्देश्य है हिंदुओं से ईसाई लोग ज्ञान प्राप्त करें और ईसाइयों से हिंदू संसार के ज्ञान भंडार में प्रत्येक का बहुमूल्य योग है अपनी संतानों को यह शिक्षा दो कि सच्चा धर्म सकारात्मक होता है नकारात्मक नहीं अशुभ एवं असत केवल बचे रहना ही धर्म नहीं पर वास्तव में शुभ और सत्कार्यों को निरंतर करते रहना ही धर्म है लोगों को उपदेश देने अथवा ग्रंथों का अध्ययन करने से सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होती सच्चे धर्म की कसौटी तो पवित्र पुरुषार्थ से आत्मा का उद्भूत होना ही है इस संसार में प्रत्येक नवजात शिशु अपने साथ पूर्व जन्मों का संचित अनुभव लेकर आता है और इस अनुभव की छाप हमें उनके मन एवं देह के संरचना में दृष्टिगोचर होती है किंतु स्वाधीनता की मुक्ति की वह भावना जो हम सबों में हुआ करती है यह संकेत करती है कि हमारे अंतराल में शरीर और मन से परे भी कुछ और है हमारी अंतर्यामी आत्मा स्वरूपता स्वाधीन है और वही हमें मुक्ति की इच्छा जागृत करती है यदि हम ही बंधन में रहें तो हम विश्व में सुधार क्या करेंगे हमारा विश्वास है कि मानव प्रगति मानवात्मा की क्रिया का परिणाम है जगत जो कुछ है और हम जो कुछ हैं यह सब आत्मा के मुक्त स्वरूप का ही फल है